विशिष्ट hmm. के एकत्व की hmm. विवक्षा विवक्षा होता है विशिष्ट विशिष्ट किंतु के एकत्व की सभी प्रमाणों के अनुरूप होने से स्वीकार की जाती है सभी प्रमाणों के अनुरूप होने से स्वीकार की जाती है किसे स्वीकार किया जाता है एकत्व की ठीक है हाँ और विशिष्ट के एकत्व की विवक्षा तथो भी वरम उस अत्र यहाँ पर उससे भी श्रेष्ठ है किससे श्रेष्ठ विशिष्ट के एकत्व की विवक्षा भी से श्रेष्ठ है।, है क्या श्रेष्ठ है? है कि प्रकृत सामानाधिकरण जो प्रकृत सामानाधिकरण यहाँ पर जो कहा गया सर्वाणी मुतानी आत्मा है इससे कहा गया तो प्रकृत सामानाधिकरण के निर्वाह प्रकृत सामानाधिकरण के निर्वाह के अनुकूल संबंध की विवक्षा सामानधिकरण के निर्वाह के अनुकूल संबंध की विवक्षा लगाना अत्र यहाँ पर यहाँ पर प्रकृत सामानाधिकरण के निर्वाह के अनुकूल संबंध की विवक्षा उससे भी श्रेष्ठ है संबंध की विवक्षा उससे भी किससे श्रेष्ठ है विशिष्ट के एक विशिष्ट एकत्व की विवक्षा से श्रेष्ठ है ठीक है विशिष्ट एकत्व की तब बताइए जब ये श्रेष्ठ है तो इस पक्ष में एकत्व का अर्थ हो जाएगा संबंध संबंध विशेष विशेष बहुत बढ़िया कर राम इत्यादि वाक्यों में की विवक्षा से एक शब्द होता है संबंध विशेष को कहने की इच्छा से एक शब्द का प्रयोग होता है एक शब्द का प्रयोग किसको कहने का तो यहाँ भी संबंध विशेष हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक तत्तम का की जगत और ब्रह्म की संबंध का अनुसंधान जब संबंध विशेष का अनुसंधान करने वाला संबंध सामान्य नहीं बल्कि संबंध विशेष घटपट की तरह नहीं है ना संबंध विशेष है तो संबंध विशेष का अनुसंधान करने वाला लग जाएगा जो अच्छा लगे यार अर्थ वो मान लेना हम एक अर्थ तो कई बार बता चुके फिर एक बार देख लो देखेंगे यहाँ पर भी जानता स्वतंत्र परमात्मा और परतंत्र जगत का भेद जानने वाले तथा सर्वभूत विशिष्ट ब्रह्म की एकता का अनुसंधान करने वाले को जब सभी भूतों से विशिष्ट एक ब्रह्म का अनुभव होने लगा एक ब्रह्म का तब क्या सुख हो सकता है क्या हो सकता है ठीक है अब पक्षांतर में क्या अर्थ है अभी कि स्वतंत्र परमात्मा और परसंत जगत का भेद जानने वाले तथा ब्रह्म और जगत के संबंध विशेष का अनुसंधान करने वाले को सम्बन्ध विशेष का अनुसंधान करने जब सभी रूतों से विशिष्ट एक ब्रह्म का अनुभव होने लगा है ना तो संबंध का जब अनुसंधान करेंगे तो संबंधी का भी अनुसंधान हो जाएगा तो हो जाएगा उनका अनुभव होने लगेगा है ना तो जो अच्छा लगे वो स्वीकार करो दोनों है, है ना चलिए क्या एतो श्लोको क्या एतो क्या यद्यपि और यद्यपि ये दोनों श्लोक कौन ये छठा मंत्र और सप्तम मंत्र ये सात का छठा मंत्र क्या है सर्वाणि भूतानि आत्मन एवं अनुपस्थिति सर उत्मानी ये है ना तो वहाँ पर क्या है कि वो निंदा नहीं करता है यहाँ पर क्या है कि शोक मोह क्या हो सकता है तो मुक्त को नहीं होते है ना कहते हैं कि यज्ञा यद्यपि और यद्यपि और यद्यपि ये दोनों श्लोक मुक्त विषयकत्व किए जा सकते हैं मुक्त विषयकत्व लिए जा सकते हैं मतलब इन दोनों श्लोकों का अर्थ मुक्त परक किया जा सकता है क्या मुक्त नुप नुप परक मुक्त पर हाँ मुक्त को मतलब वैसा सभी प्राणी सभी भूतों से विशिष्ट परमात्मा का हो रहा है मुक्त को, को। तो मुक्त को शोक वो नहीं हो सकता है पूर्व मंत्र में क्या है कि मुक्त को मुक्ति निंदा नहीं करता है ऐसा किया जा सकता है है न तो लग जाएगी पंक्ति यद्यपि चाहे यद्यपि और यद्यपि ये दोनों श्लोक मुक्त पर इ, इन, ये दोनों श्लोक मुक्त परस्वीन लिए जा सकते हैं मुक्त कौन सात तो इसका अर्थ यह है कि इन दोनों श्लोकों का अर्थ मुक्त पर जा सकता है तथापि फिर भी फिर किया जा सकता है पर किया, नहीं किया। क्यों नहीं किया पूर्वा कि पूर्व प्रसंग के अनुसार पूर्व प्रसंग देखेंगे ये जो कहा जाता है, ना, है न और ये जो उपदेश किया जाता है तो ये मुक्त के लिए किया जाता है क्या साधक के लिए किया के लिए, ठीक है मुमुक्ष के लिए और क्या है तेन तक तेन है ना? फिर भी पूर्वानुण्ञात पूर्व प्रसंग के अनुसार मुमुक्षु की प्रशंसा के लिए मानना उचित है मुमुक्षु की प्रसंग प्रशंसा के लिए मानना झूठी प्रशंसा नहीं वास्तविक प्रशंसा है है ना वास्तु की है यहाँ पर फिर भी पूर्व प्रसंग के अनुसार इन दोनों इस लोगों को मुमुक्षु की प्रशंसा परक मानना उचित है मुमुक्षु की प्रशंसा पर मानना उचित है मुमुक्शु किया है ध्यान देना मुक्त तो उत्तम मानते है ना कि जब उसका परमात्मा साक्षात्कार हो और चरम शरीर का वियोग हो जाए चरम शरीर समझते हैं जिस शरीर के बाद दूसरा शरीर प्राप्त उसे चरम शरीर देते हैं परमात्मा साक्षात्कार हो तो चरम शरीर छूट करके भगवत धाम पहुँच जाए तब क्या मानते मुक्त बताती समझ में जिसको जीवन मुक्त कहते हैं ना वो एक अवस्था है वैश्विक सिद्धांत में उसका आदर नहीं है क्यों आदर नहीं है क्योंकि देखो जिस जीवन मुक्त है वो भी दुख भोगता है मतलब प्रारब्धन में है ही तो नहीं है यह है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा तो फिर जब वो प्रारब्ध के अधीन है तो फिर मुक्ति कैसे हुई कुछ तो बंधन रह गया ना इस दृष्टि से आदर नहीं है इसलिए जब मुक्त पद तो वही मुक्त समझ लेना है यहाँ पर है ऐसा लगेगा हाँ ग्रहण नहीं होता है हाँ, मतलब जिसे जीवन मुक्ति में में बहुत आदर करते हैं उस अवस्था को प्राप्त करना है यहाँ उसमें आदर नहीं करते हैं ना आदर का मतलब क्या है उस अवस्था को प्राप्त करके कृतार्थता नहीं मानी जाती है कृतार्थता हाँ ये मतलब कृतार्थता अनुभव नहीं है ऐसा नह चलिए अभी यहाँ पर देखेंगे दर्शन शब्दार्थ विवेचनम एक अनुपस्थ्यता जो पश्चिति पश्चिमी ऐसे रूप चलते हैं तो दृष्टि दर्शनी क्या धातु है दृश्य दृश्य धातु दर्शन करने अर्थ में है दर्शन अर्थ में है तो उसी से क्या होता है कि जब वो सात धातु प्रत्यय परे आता है ना सत्री जैसा तब उसको दृश्य क्या आदेश हो जाता है स्पष्ट क्या आदेश होता है अनुपस पूर्व के धातु है ना तो आप सत्र प्रत्यय है ना उनको अनुपस्था हाँ तो यहाँ पर दृश्य को देख हो गया है और यदि धातु से लुट प्रत्य करेंगे तो लुट तो सार धातु नहीं, नहीं है सिख नहीं है ना तो वहाँ पर क्या होगा की तो अनुदर्शन बनेगा क्या बनेगा अनु अनुदर्शन बनेगा अनुदर्शन दर्शन एक ही है, है ना अनुदर्शन अनुपस्थित एक ही क्या वो शत्री प्रत्यय करेंगे तो अनुपस्थित बनेगा लिट करेंगे तो अनुदर्शन बनेगा अनु वहाँ है ना अनुदर्शन का मतलब है दर्शन और अनुपस्थित करते दर्शन करने वाला वहाँ अनुसंधान कर अनुसंधान करने वाला और अनुसंधान करना लिप्ट करेंगे तो अनुदर्शन कर अनुसंधान अनुसंधान करना और करेंगे तो अनुसंधान करने वाला अनुसंधान करते हुए हाँ चले ठीक है अभी यहाँ पर जो है ना अनुपस्थ्यता यहाँ पर अनुदर्शन करने मतलब अनुसंधान करने वाला अथवा अनुदर्शन करने वाला अनुदर्शन तो यहाँ पर दर्शन में ये दृश्य है ना तो दर्शन शब्द का प्रयोग क्यों किया ऐसा थोड़ा ऐसा ध्यान देना निधि और दर्शन निधिध्यासन पहले कैसा होता है स्मरण रूप कैसा होता है और फिर स्मरण करते करते स्प्रगाड़ करते करते वही कैसा हो जाता है दर्शन हो जाता है साक्षात हो जाता है तो निध्यासन की ये दोनों अवस्थाएं पहले कैसा होता है स्मृति रूप स्मृति रूप मतलब उपरोक्ष और बाद में वही कैसा हो जाता है कौन तो, वो लेना तो दर्शन और में अंदर हो आपको दर्शन और स्मरण में है ना वही जब अभ्यास करते करते ऐसा होता है तो वैसभ अतिशयक्षा वैसभ समझना कि धारणा ध्यान समाधि है ना धारणा प्रत्याहन क्या होता है कि इंद्रियों को विषय से लौटा लेना है धारणा धारणा क्या है यार लक्षण देश बंधा चित्त धारणा है ना? Hmm. चित्त को किसी एक स्थान में लगाना क्या है हाँ. वो भी बड़ा कठिन है चित्त को एक स्थान में लगाना क्या है धारणा है और ध्यान क्या है प्रत्येक तानता ध्यानम्, वृत्तियों की एक रूपता मतलब तो सजातीय वृत्तियों का प्रवाह यह क्या है आपका ध्यान है हाँ. चित्त को लगा दिया लक्ष्य एक उसी में लगा रहे उसी का चिंतन होता रहे विजाती चिंतन न हो दूसरा चिंतन न हो तो उसको क्या कहते ध्यान ठीक है ये ध्यान कहते हैं और तो ध्यान ही क्या है आपका प्रीति रूप होने से क्या कहा जाता है भक्ति प्रीति रूप होने से क्या कहा जाता है अंतर यही प्रीति रूप होने पर निध्यासन नहीं प्रीति रूप होने पर क्या कहा जाए भक्ति जब तो प्रीति रूपता नहीं है तब तक भक्ति संज्ञान नहीं है ना प्रीति रूपता परोक्ष में ही आएगी स्मृति में आएगी है ना बाद में और प्रीति रूप हो जाए ऐसा तो अब देखेंगे तो आपका ध्यान ध्यान ध्यान समझ तो हो क्या हो और ध्यान के बाद क्या होती है समाधि ध्यान के बाद क्या होती है ध्यान यदि अत्यंत प्रगाढ़ हो जाए बहुत प्रगाढ़ हो जाए भंग न हो वाय विक्षेप न हो तब उसको क्या कहा जाता है समाधि कहा जाता है तब उसको जो, जो दुनिया वाले से तो है। क्या जो दुनिया वाले से तो नहीं, है। नहीं नहीं दुनिया नहीं, से नहीं परमात्मा से है न मतलब क्या है की यहाँ पर भक्ति है भक्ति कहते है न की श्रेष्ठ विषय में मतलब अपने से श्रेष्ठ परमात्मा के प्रति जो अनुराग होता है वही भक्ति कही जाती है संसार के प्रति अनुराग को भक्ति नहीं कहते देखो अपने से छोटे के प्रति अनुराग को स्नेह कहते हैं बराबर वाले के प्रति अनुराग को क्या कहते हैं प्रेम कहते हैं और बड़े के प्रति अनुराग होता है उसको क्या कहते हैं भक्ति कहते हैं भक्ति कहते हैं बड़े के प्रति अनुराग होता है उसे क्या कहते हैं भक्ति भगवान के प्रति ही हाँ बड़े बड़े भगवान के प्रति जो अध्यात्म शास्त्र में केवल भगवान के प्रति जो भगवान अनुराग वही भक्ति कहा जाए दूसरा भक्ति यहाँ वेदांत ग्रंथ में निकाली भक्ति वो कहा जाता है वह पिता माता के प्रति जो तो स्नेह है भक्ति मातृ भक्ति कहा जाता है वेदांत वे में जहाँ जहाँ भक्ति से मोक्षाए तो परमात्म ठीक है ये मतलब हाँ वो भी कर्म है कर्तव्य है पिता माता की सेवा पर भक्ति से मोक्षाए वेदांत शास्त्र में तो यहाँ पर क्या होगा भक्ति करके परमात्मा है तो हमने बताया ना धारणा ध्यान है ना फिर क्या होती है समाधि होती है अब ये ध्यान देना तो जैसे जैसे निर्दासन दृढ़ होता रहता है ना और तो नित्य निमित्त कर्म तो अंग रूप से करता है ना व्यक्ति तो वैसे वैसे क्या होता है कि निरीध्यासन अथवा कि ये अनुसंधान विशद होता जाता है विशद गर्द क्या होता है स्पष्ट क्या होता है जो विशद मतलब हाँ विशद मतलब स्पष्टता को लेकर गया यहाँ पर होता हाँ विशद गर्द विस्तार होता है लेकिन यहाँ उसका अर्थ है स्पष्ट पर है स्पष्ट में है जैसे ध्यान करेंगे ना पहले जब ध्यान करेंगे तो पहले जो है लक्ष्य जिस लक्ष्य का स्मरण करेंगे जिस लक्ष्य पर चित्त को एकाग्र करेंगे वो लक्ष्य पहले घूमित होगा कैसा होगा मतलब स्पष्ट उसका आभास नहीं होगा पहले तभी तो दीर्घकाल तक अभ्यास करते हैं ना अभ्यास करते करते वो उत्तरोत्तर कैसा हो जाता है बिशद हो जाता है ध्यान कैसा हो जाता है मतलब स्पष्ट पता है समझ में हाँ तो अत्यंत विशद जब हो जाएगा तब क्या है कि वो साक्षात्कार हो जाएगा ऐसा तो यहाँ पर दर्शन शब्द का प्रयोग जो किया है ना अनुपस्थ्यता है कि तथस और वैसा होने पर मतलब की प्रशंसा के लिए होने से है वैस्य अतिशय विवक्षया अतिशय वैस की विवक्षा से मतलब अतिशय वैश्ध्य को कहने की इच्छा से वैश्ध्य करते विश्वता किसकी विशदता वो ध्यान की अनुसंधान की है ना की, की अत्यंत विशदता की विवक्षा से वैश्व्य से, अतिशय विशदता की विवक्षा से दर्शन वाचो युक्ति दर्शन शब्द का प्रयोग किया है दर्शन शब्द का दर्शन शब्द का प्रयोग किया है अतिशय विशा की विवक्षा से अब देखना तो कैसा ये शास्त्र जन्य ज्ञान है ना शास्त्र जन ज्ञान ध्यान देना उपासना करने के लिए निद्यास्त, निद्यास्त करने के लिए, पहले शास्त्र जन ज्ञान चाहिए शास्त्र में जो है बहुत प्रकार की विद्याएं बताई गई हैं, हैं? बहुत प्रकार की विद्याएं हैं, पंचाग्नि विद्या है प्रत्येगात्म विद्या है अरिंद विद्या है ऐसे बहुत सारी विद्याएं उपनिषदों में रही गई है ना, ना? ग्यान ग्यान तो, तो उनसे क्या है उपासना वही विद्याएं क्या है वो उपासना ही है तो पहले शास्त्र जन्य ज्ञान चाहिए फिर क्या करेगा व्यक्ति उपासना करेगा तो शासजन ज्ञान एन शास्त्रजन ज्ञान से शास्त्र जन ज्ञान से तन मूल उपासनात्मक ज्ञान और तन तनमूलक उपासनात्मक ज्ञान से तनमूलक उपासनात्मक ज्ञान का मूल क्या है उसके पहले क्या जाएगा जा शासजन जा? ज्ञान तो तद अर्थ कर लेना शास ज्ञान मूलक क्या शास्त्र ज्ञान मूलक जन ज्ञान मूल है जिसका किसका उपासना उपासनात्मक ज्ञान का लग गया शास्त्र ज्ञान से या चा दोबारा पंक्ति तथा का अर्थ है, है मुमुक्षु की प्रशंसा के लिए मंत्र होने से मुमुक्षु की प्रशंसा के लिए मंत्र होने से अत्यंत विशदता की विवक्षा से शास्त्र जन्य ज्ञान से और चाख में यहां कर लेना शास्त्र जन्य ज्ञान से और शासजन्य ज्ञान मूल है किस किसका और सातजन ज्ञान मूलक उपासनात्मक ज्ञान के कारण है उपासनात्मक ज्ञान के कारण, कारण यहाँ दर्शन संत का प्रयोग किया गया है लगेगा और अतिशयता की तथा का क्या होगा मुमुक्सु की प्रशंसा के लिए ये दो श्लोक होने से अतिशय मतलब अनुसंधान के या निद्यासन के निविद्यासन के विशदता की विवक्षा से शासजन ज्ञान से और तनमूलक उपासनात्मक ज्ञान के कारण शास ज्ञान के कारण और तनमूलक उपासनात्मक ज्ञान के कारण दर्शन शब्द का प्रयोग हुआ है एक बार ओड लगाओं की एक बार रोल लगाओं तीन बार तथा का क्या हो जाएगा इन दोनों मंत्रों को मुमुक्षु की प्रशंसा के लिए होने से अथवा मुमु इन दो श्लोकों का अर्थ होने से निर्दयासन के अतिशय विश्रेता की विवक्षा से निध्यासन के विवक्षा से शास्त्र जन्य ज्ञान से और तन्मूलक उपासनात्मक ज्ञान से होने के कारण उपासनात्मक ज्ञान से होने ऐसा लगा शास्त्र ज्ञान से और तन्मूला उपासनात्मक ज्ञान से होने के कारण उपासनात्मक ज्ञान से क्या होगा आपका वो दर्शन, दर्शन। है ना उससे होने के कारण दर्शन शब्द का प्रयोग किया गया है दर्शन शब्द का प्रयोग क्या होगा की अच्छी होगा कैसे अत्यंत विशद अत्यंत स्पष्ट होगा हो कैसा होगा वो अत्यंत स्पष्ट होगा कौन दर्शन क्यों होगा क्योंकि वो सात जन्म ज्ञान ऐसी उपासनात्मक ज्ञान ऐसी होने के कारण से तो होगा। अभी मतलब जो ऐसा कर रहा है उसको हो भी आए तो तो सही जिसको कर रहे उसके अभी नहीं हुआ है नहीं थोड़ा वो पूछ तो तो मतलब क्या है है कि का क्यों किया बताया जे और एक एक बार देखिए आगे उपाय समाधि उपायत्वेन तत्वा असल प्रसंगनीय है ना यहाँ पर क्या है कि एकत्व काम दर्शन करता है ना एक काम दर्शन करने वाले को ये सभी भूतों से विशिष परमात्मा का अनुभव होने पर क्या शोक हो सकता है क्या मुँह हो सकता है है right? ना तो एकत्व का अनुदर्शन करने वाले को क्या शोक हो सकता है क्या मुंह हो सकता है ये बात न? न, किसको एक, एक नोक हाँ। तो। तो मोह की निवृत्ति के उपाय रूप से अनुवर्षण कहा गया है क्या शोक मोह की निवृत्ति के उपाय रूप से अनुदर्शन कहा गया है तो अब यहाँ पर ऐसा लगाना कहते हैं समाज विशेष एक तो समाधि विशेष फलभूत समाधि विशेष का फल तू कर फलभूता करते फल किंतु समाधि विशेष का फल अद्यतन साक्षात्कार या अद्यतन साक्षात्कार समाधि विशेष का फल अद्यतन साक्षात्कार न अत्र न प्रसन्न यहाँ पर नहीं लेना चाहिए यहाँ पर कहा पर इस मंत्र में ही एक पचास किस्ते समाधि विशेष का फल अधिकतम साक्षात्कार अथवा विस्तृत साक्षात्कार यहाँ नहीं लेना चाहिए क्यों उपाय क्योंकि यहाँ पर अंगर्शन शोक मोह की निवृत्ति के उपाय रूप से अभिहित है अभित कर कहा गया है कथित है क्योंकि यहाँ पर अंगर्शन शोक मोह की निवृत्ति के उपाय रूप से कथित है मतलब शोक मोह की निवृत्ति के उपाय रूप से क्या कथित है अनुदर्शन तो वो अत्यंत विशद ही है अत्यंत विशद कौन अनुदर्शन अत्यंत है? है। और समाधि विशेष का फल ये अध्यतन साक्षात्कार नहीं है कौन ये अनुदर्शन अध्ण। कहने का मतलब है समाधि विशेष का फल है वो और आगे की अवस्था है समाधि विशेष का फल जो साक्षात्कार है वो और आगे की अवस्था है उससे पहले वाला अनुदर्शन विशद होने पर लिखना है मतलब वो ऐसे अद्यतन करता है कि विस्तृत में है होता है आज और अद्यतन गर्द होता है जारी रहने वाला क्या नहीं। जारी नहीं। रहने वाला रहने वाला तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि सतत साक्षात्कार समझ सकते हैं भी तो तो इसका नहीं नहीं हुआ इसमें नहीं? ये तो सुना पर तो के है ना की जब उत्तरोत्तर उत्तरोधान व्यक्ति करता है है ना? जीवन भर उन उपासना व्यक्ति करता है तो उत्तरोत्तर उसमें विश्रदा आती है उत्तरोत्तर क्या थे? है। आती है सभी है। उत्तरोत्तर विश्रदा आती है टिप्पणी पढ़ा रहे फिर पूछना है ना तो कहते हैं समाधि विशेष का फल विस्तृत साक्षात्कार अथवा सतत होने वाला साक्षात्कार समाधि विशेष का फल विस्तृत साक्षात्कार कितने बहने को होता रहेगा यहां पर नहीं लेना चाहिए क्योंकि शोक मोह की निवृति के उपाय रूप से यहाँ पर क्या कहा गया है एकत्व का अनुदर्षण कहा गया है अब इसमें थोड़ा टिप्पणी देखेंगे चौरानवे पेज की चौरानबे पेज की टिप्पणी देखो तीसरी पंक्ति इसके बाद जो पूछना हो पूछेंगे हम्म आगे देखेंगे फिर तीसरी पंक्ति देखना अयम भावा मिलेगा दर्शनम तू पराभक्ति की दर्शन का क्या अर्थ है पराभक्ति पराभ तो कौन सा दर्शन कहते हैं भगवत साक्षात्कार रूप दर्शन भगवत साक्षात्कार रूप निसन करते करते ही आगे क्या होगा साक्षात्कार तो ध्यान देना जो वो समाधि कही गई ना वो ध्यान की एक आगे की अवस्था हो गई निरिद्यासन तो एक प्रकार का ध्यान ही है ना तो निर्ध्यासन के ही उत्तर की अवस्था मतलब ध्यान की उत्तर अवस्था समाधि या कही निरिध्यासन की उत्तर अवस्था क्या है समाधि है ना तो समाधि भी क्या है लोग समाधि भी एक भक्ति रूप है यदि परमात्मा का कोई ध्यान करता है तो समाधि भी क्या है ध्यान है भक्ति है कि नहीं है निर्दन भक्ति है निर्देशन क्या है और निर्दयासन और ध्यान है की ये भक्ति है उसकी और अवस्था जो है ना ये क्या है आपका समाधि वो भी भक्ति है ऐसा कौन जो परमात्मा में लगा हुआ चित्त है तब पंक्ति लगाएंगे यहाँ पर की दर्शन दर्शनम तो पराभक्ति दर्शन तो पराभक्ति है इस प्रकार भगवत साक्षात्कार रूप दर्शन से कौन सा दर्शन भगवत साक्षात्कार रूप हाँ भगवत साक्षात्कार रूप दर्शन का पर भक्तित्व कहा है मतलब भगवत साक्षात्कार रूप दर्शन पर भक्ति कहा गया है पर भक्ति पराभक्ति एक ही है है ना भगवत साक्षात्कार रूप दर्शन क्या कहा गया पर भक्ति क्या तत् और वह समाधि विशेष का फल है समाधि विशेष का हाँ निरिध्यासन करते रहो ध्यान करते रहो फिर समाधि होगी फिर समाधि के आगे जो की स्थिति जो आएगी ना भगवत साक्षात्कार रूप दर्शन निर्ध्यान करते रहिए मतलब ध्यान करते रहिए फिर और प्रगाढ़ता होकर के समाधि हो जाएगी उस समाधि फिर से क्या हो जाएगा बोलो भगवत साक्षात का रूप दर्शन तो किसका फल हो गया वो समाधि का फल हो गया समाधि विशेष का फल हो गया आया अनुभव और यह अनुभव मुक्ति कालीन नहीं है मुक्ति कालीन नहीं, नहीं है अच्छा जो तो समाधि विशेष का फल भगवत साक्षात रूप दर्शन है वो भी मुक्ति कालीन नहीं लेना है हमने मुक्ति बताया ना कि चरम साक्षात्कार होने पर मतलब परमात्मा साक्षात्कार होने पर जब चरमदेह का वियोग होता है तब क्या कहते हैं मुक्ति परमात्मा साक्षात्कार होने पर चरमदेह का वियोग होने के पश्चात मुक्ति प्राप्त होती है मुक्ति तो ये जो साक्षात्कार है वो मुक्ति कालिक है क्या मुक्ति तो बाद में आएगी ना तो मुक्ति की अपेक्षा उसके लिए क्या सदपयोग किया अद्यतन साक्षात्कारों पर समझ गए मतलब अधितन का प्रयोग क्यों किया मुक्ति की अपेक्षा हाँ लग गया तो अद्यतन कार ये मतलब विस्तृत ना करो तो भी इस अभिप्राय से करके प्रयोग कर लेना वैसे विस्तृत होता है तो अब अधितन शब्द का प्रयोग है ना सोच में कहते हैं या अनुभव मुक्ति कालीन नहीं है किंतु अभी का है अभी हाँ।, हाँ तो अद्यतन साक्षात्कार कर लेना अभी तक मतलब दे रहते साक्षात्कार समाधि विशेष का फल दे रहते जो साक्षात्कार होता है वो नहीं लेना है वो नहीं लेना है मतलब क्या है इनके अनुसार पहले ही सूक्ष्मों की वृत्ति हो जाती है पहले ही शोकमो की वृत्ति नहीं साक्षात देखो बात यह है ना कि बीज रूप से जो पड़े रहते हैं ना विकार वो तो साक्षात्कार से ही जाते हैं स्थूल रूप से पहले जाते हैं सीधी बात है स्थूल रूप से पहले जाते जो वृत्तियां आती है ना जो वृत्तियों का आना उन विकारों का उठना क्या स्थूल रूप से होना है उन विकारों का उठना क्या है स्थूल रूप से होना वो विकार बिल्कुल उठे ही नहीं तो ये नहीं कह सकते अंदर उससे संस्कार नहीं है सुख संस्कार पड़े रहते हैं वो तो साक्षात्कार से जाएंगे तो हाँ हाँ हा, मतलब वो वृत्तियाँ मतलब वो नहीं आएंगे वो बेकार नहीं होंगे है ना और बिल्कुल भी जो तो होता है साक्षात्कार से पंक्ति देखना अब शोक मो लेकिन अनुसंधान काल में नहीं हो सकता है ना चलिए वो समाधि कहा गया पाठ किन्तु अद्यतन मतलब क्या दे रहते ही होता है प्राकृत दे आए प्राकृत में मतलब त्रिगुणात्मक शरीर है ना त्रिगुणात्मक शरीर में भी रहने वाले भक्ति को, अपने प्राकृत दे में भी रहने वाले अपने ज्ञानी भक्त को समाधि के समय समाधि के समय, समय भगवान स्व साक्षात्कार अपना साक्षात्कार प्रदान करके अपना साक्षात्कार प्रदान करके तम उस भक्त को आनंदित करते हैं उस भक्त को आ, अपने ज्ञानी भक्त को समाधि दशा में साक्षात्कार अपना साक्षात्कार प्रदान करके भगवान आनंदित करते हैं और कैसे सुख स्पर्श मतलब क्या है कि आनंद से उसका स्पर्श और संलाप आदि के द्वारा आनंद पूर्वक उसका स्पर्श तथा संलाप के द्वारा आनंद पूर्वक उसका स्पर्श करते हैं भगवान और क्या करते हैं संलाप लो वार्तालाप वर्ता है ना आनंद पूर्वक स्पर्श और संलाप आदि के द्वारा तो उसको आनंदित करते हैं साक्षात्कार देने से आनंदित करते हैं और क्या सुख से स्पर्श करके आनंदित करते हैं और संलाप आदि करके आनंदित करते हैं ऐसा कुछ ये कुछ दक्षिण भारत के भक्तों के नाम दिए हैं उनको आलोवार कहते हैं परांकुश परकाल और नाथमुनि आदि परांकुश परकाल और नाथमुनि आदि भक्तों के जीवन में ऐसा देखा गया है और सुना गया है देखा गया है और सुना गया है तो अद्यतन साक्षात्कार जो देर रहते साक्षात्कार समाधि विशेष का फल है तो एकत्व अनुपस्थिति में अनुदर्शन से उसको लेना है क्या लेना है तो वही कहते हैं तादेश साक्षात्कार वैसा साक्षात्कार भी जो अद्यतन साक्षात्कार शरीर रहते होता है समाधि विशेष का फल है वैसा साक्षात्कार भी एकत्व अनुदर्शन शब्द के अर्थ रूप से यहाँ नहीं लेना चाहिए लगा वैसा साक्षात्कार भी एकत्र के अर्थ रूप ऐसी यहाँ पर नहीं लेना चाहिए प्रसंगों ना इत अत्रे उसका यहाँ पर प्रसंग नहीं है क्यों नहीं है उसका प्रसंग यहाँ ने कुटावा क्यों? क्योंकि क्यूँकी मंत्रे मंत्र में अनुपस्थित इस प्रकार शोक मुह के अभाव के प्रति उपाय कहा गया है, है? तो, तो मतलब क्या हुआ वो तो शोक मुह की निवृत्ति तो पहले ही हो जाएगी इधम अनुदर्शन शोक मोह निवृत्ति साधन मौतम या अनुदर्शन शोक मोह की निवृत्ति का साधन है और साक्षात्कार तो समाधि विशेष का फल है वो बाद में होगा वो कब होगा बाद, बाद में होगा अच्छा ठीक है अब ऊपर आइए दोबारा अब दोबारा आइये यहाँ पर कहते हैं कि किंतु तो समाधि विशेष का फल दे रहते होने वाला साक्षात्कार है ठीक है ऐसा कर लो किंतु समाधि विशेष का फल दे रहते किंतु समाधि विशेष का फल जीवन रहते होने वाले साक्षात्कार यहाँ नहीं लेना चाहिए क्यों क्योंकि मोह के उपाय रूप से यहाँ पर अनुवर्सन कहा गया है शोक मोहन के उपाय रूप से यहाँ पर अनुवर्सन कहा गया है तो अनुग्रसन शोक मोह की निवृत्ति का उपाय है और वो अद्यतन साक्षात क्या क्या है समाधि विशेष का माल मतलब अनुग्रसन पहले होता है और वो क्या होता है भगवान होता है तो पहले वाला लेना है ठीक है जीते जी जो होती है वही है पंक्ति लग गई अब ध्यान देना यहाँ पर क्या बताया गया कि समाज मतलब जीवन रहते होने वाला साक्षात्कार जो कि समाधि विशेष का फल है उसे यहाँ लेना चाहिए नहीं। क्यों नहीं लेना चाहिए तो एक हेतु तो बता दिया की उपाय इसमें जब इज्जत उसी में दूसरा हेतु कहते हैं की मोक्षो उपदेश उपदेश परेशु मोक्ष के उपाय के मोक्षो के उपदेश बोधक मोक्षो उपाय का मोक्षो उपाय के उपदेश का बोधक किसका बोधक मोक्ष उपाय को उपदेश करते हैं ना उपाय को बताना क्या उपाय को उपदेश करना है मोक्षो उपाय के उपदेश के, के ज़्रे बोधक सभी उपनिषद वाक्यो में मोक्षो उपाय के उपदेश के बोधक सभी उपनिषद वाक्यो में दर्शन शब्द उपासना को विषय करता है दर्शन शब्द मतलब तो दर्शन शब्द उपासना रूप अर्थ वाला है या दर्शन शब्द का उपासना अर्थ है दर्शन शब्द का उपासना मतलब मोक्ष के उपाय का बोधक जहाँ आएगा दर्शन शब्द तो उसका क्या हो जाएगा दर्शन से मोक्ष मतलब उपासना से मोक्ष और जो आगे जो जो समाधि विशेष का फल जो दर्शन है साक्षात्कार है वो तो आगे का है उपासना हाँ निरिध्या है ना और ठीक है हाँ हमने बताया कि परोक्ष और अपोक्ष दोनों अवस्थाएं निर्ध्या के ही होती है, तो है परोक्षा उपासना भी दोनों अवस्थाओं में है तो। उपासना का उपासना शोध भी दोनों में है दोनों में ही है है ना कि मोक्ष के उपाय मोक्ष उपाय के उपदेश बोधक सभी वेदांत वाक्यों में दर्शन शब्द उपासना विषय है अगर प्रदर्शन रूप अर्थ वाला है ऐसा ब्रह्म सूत्र भाषा में प्रतिपादन किया गया है शारीरक कार्य होता है यहाँ पर ये आपका पढ़ते समय उसना मतलब ब्रह्म सूत्र भाषा तो में, में प्रतिपादन किया गया है टिप्पणी देखेंगे नीचे से चौथी पंक्ति प्राय उपायो उपदेश पर वाक्य सू झिल गया प्राय उपायोपदेश बोधक मोक्षोपाय के उपदेश बोधक वाक्यों में मोक्षोपाय उपदेश बोधक वाक्यों में सर्वत्र में श्रुतो सर्वत्र अच्छा सर्वत्र श्रुतोकार है हाँ सर्वत्र सुना गया दर्शन शब्द सर्वत्र सुना गया दर्शन शब्द दर्शन समानाकार उपासना पी है दर्शन शब्द दर्शन समाना का उपासना पर रखी है। सुनो दर्शन समाना का उपासना दर्शन के समान आकार वाली उपासना दर्शन के समान आकार वाली मतलब क्या है कि दर्शन मतलब साक्षात्कार वो अत्य है कि नहीं है तो उपासना भी जो है करते करते करते करते दर्शन के समान जब विशद हो जाएगी ना तब तो उसको क्या कहेंगे दर्शन समान दर्शन के समान आकार वाली दर्शन के समान लग गया तो दर्शन के समान आकार पहले होगा बाद में दर्शन होगा मतलब तो दर्शन के समान आकार वाली मतलब दर्शन जैसे आकार वाली दर्शन के समान कहते हैं यहाँ पर दर्शन शब्द दर्शन समान आकार उपासना का बोधक है उपासना का बोधक ये ऐसा भाषा में प्रतिपादन किया गया है प्रकृति भी अस्मिन उपासन पर संदर्भ कहते हैं ये भी उपासना पर संदर्भ है कौन ये सप्तम तो मंत्र में ना समाधि फलूत साक्षात्कार विवक्षा की के फलभूत साक्षात्कार की विवक्षा अनुपस्थ शब्द का नहीं है चलो छोड़ो अपना पाठ में आइए हाँ।